देवी भागवत पांचवा स्क महिषासुर आदि के साथ भगवान विष्णु शंकर का भीषण युद्ध व्यास जी कहते हैं ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा देवताओं ठहरो तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ तुम सदा से ही निर्बल हो जहाँ कहीं भी इच्छानुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है यो कर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुंच गया इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे महाबाबू महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानों की गदा तुरंत काट डाली फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे उस समय सम्भरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति भी थी तथा मुनि भी जिद के चक्कर में पड़ जाते थे महिषासुर ने पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकरी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई वरुण कुबेर यमराज अग्नि सूर्य और चंद्रमा इन सबके मन में भी महान त्रास छा गया। अपने विचार शक्ति विष्णु एवं करते ही वे देवताओं के पास आ गए हंस गरुड़ और बलिवर्धन पर वे बैठे हुए थे देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयु ले रखे थे मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई उस समय सृष्टि स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिग उठा लिया और शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा महान बर्शाली महिषासुर उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर उग्रास्य उग्रवीर असिलोमा त्रिनेत्र बास्कल और अंधक ये दानों तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े सभी कवच पहने हुए थे भुजाएं धनुष से सुशोभित थी वे मतवाले होकर रथ पर बैठे थे उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानव श्यार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हों तदनतर वे समस्त दानों मदान धोकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाढ़ वर्षा आरंभ हो गई एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे तदनंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उपतेव पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात थर्वज्ञ भगवान विष्णु शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए महाबले इंद्र हाथ में भद्र लेकर युद्ध के मैदान में डरते थे वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में में में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध बाण बरसाने तत्पर था। बेबान ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सर्प हो सेना के बीच वह दानवराज भय से के रूप में उपस्थित था दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरम्भ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम बज गया उस समय उनके धनुष ने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हो। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था उसने सिंगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल उठे वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था उसके सर्वांग में क्रोध छाया था उसने खुरों के आघात से तथा पूछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित रहे वे सभी अत्यंत डर गए महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले शचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण कुबेर और यमराज तभी भय से घबरा विचलित हो गए तम्य प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्तुत हो गया